भारतीय दर्शन चारवाघ दर्शन आलोचना इस प्रकार चारवाग दर्शन का विचार यहाँ समाप्त हुआ एक दर्शन की विचारधारा का दूसरे दर्शन में हम खंडन पाते हैं शास्त्रों में इस प्रकार की एक परिपाटी चली आई है किंतु जैसा पूर्व में हम कह चुके हैं इस खंडन का एक विशेष महत्व है इस ग्रंथ में हमारा उद्देश्य है भिन्न भिन्न दर्शनों की विचारधाराओं का उन उन दर्शनों के ही दृष्टिकोण से विचार करना जिसमें हमें यह स्पष्ट ज्ञान हो जाए कि किस दर्शन का क्या मंतव्य है मुझे तो प्रत्येक दर्शन के सिद्धांतों का वास्तविक रूप में प्रतिपादन करना है खंडन करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता वस्तुतः आजकल के विद्वानों के अनुसार खंडन करना हम अनुचित तथा दर्शन शास्त्र के महत्व को भूल जाना समझते हैं अपने अपने स्थान से एवं अपने अपने दृष्टिकोण से सभी दर्शन परम तत्व ही को देखते हैं मार्ग तो एक ही है कोई आगे है कोई पीछे और कोई बीच में भेद तो यही है फिर तो खंडन किसका एक ही मार्ग के तो सभी पथिक हैं जो आज पहली सीढ़ी पर है वही तपस्या के द्वारा ज्ञान के क्रमिक विकास को प्राप्त कर कल अंतिम सीढ़ी पर पहुँचता है किंतु सभी सीढ़ियाँ उसे अवश्य ही पार करनी पड़ती है इसलिए चारवाग दर्शन का भी एक अपना स्वतंत्र स्थान है वस्तुतः यही तो बात के दर्शनों की पृष्ठभूमि है यदि शैश्वावस्था न होती तो जरा जरावस्था ही कहाँ से आती